दोहावली राम प्रेम की बिना सभ्यता है रसना सापनि बदन बिल जो हरि नाम तुलसी प्रेमन राम सो ताहि बाम नही हरिणाम जर उ काम द्रवि श्रवणि पुल कही नही तुलसी सुमिरत राम राम ही सुमिरत रत दे परत गुरु पाय तुलसी जी नही न पुलक तनो ते जग जीवत जाय हृदय तो कुलिस समान जो हर गुन करन राम तुलसी रघुबीर दे रह न जल भरी पूरी राम सुजस सुनिरावरो दिन आखिन में धूरी भरी भरी प्रार्थना बारक सुमिरत ते ही हो तिन ही सम्मुख सुख धर क्यों न संहारही मोही दया सिंधु दस रे राम की और राम प्रेम की महिमा साहिब बहूत सरोस सेवक को अपराध सुनी अपने देखे दोष सपन हु नरे तुलसी राम ही आपते सेवक की रुचि सीता पति से साहिबही कैसे दी जय पीठ तुलसी जाके के हो होगी अंतर बाहिर दीठ शोक कृपा नुह दे केवट पालन पीठ प्रभुतर उतर कपिडार पर ते कि समान तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान उद्बोधन रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो हो ही, भलो सिखावन देता है निस दिन तुलसी तो हरे चरहिता पही बरे फरे पसा रिहाथ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ स्वारथ सीताराम सो परमारथ शिय राम ुलसी तेरो दूसरे द्वार कहाँ कब काम स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर तुलसी स्वार्थ राम हित परमारथ रघुबी सेवक जाके लखन से पवन जो जग मीन को आप सहित बिनु जो तुलसी रघुबीर बिनु गति विचारी तुलसी जाजी की अभिलाषा राम प्रेम बिन दो राम प्रेम ही हेन रघबर कब कर तुलसी जो जल राम प्रेम की महत्ता राम स्ने राम गति राम चरण रति जाय तुलसी फल जग जन्म को दियो बिधाता आ पुआपने ते अधिक दे प्रिय सीता राम दही के पग के पानी तुलसी तनु को चाम स्वार्थ परमार्थ रहित सीता राम सरे तुलसी सो फल को फल हमारे विषय तुलसी ते प्रिय राम को सह बस जथाला बसोष सुख रघुबर चरण सड़े तुलसी जो मन खुद समन, कानन बसहु किगे। तुलसी समम राम सो नाहन सहज सने मुड़ मुड़ा यो भाड़ भयो तजगे hmm. राम विमुक्ता का कुफल तुलसी श्री रघुबीर तर भरोसो सु और सुख संपत्ति का चली नर कहु नही छोर तुलसी परिहरि हरि हरहिं हर पावर पूजन भूत अंत फजीहत होगे गनिका के से भूत से सीता राम नहीं भजे नंकर गौरी जन्म गवायो बाद ही परत पराई पौर तुलसी हरि अपमान ते होकाज समाज राज करत रज मिल गए सदल सकुल गुर तुलते राम ही परिहरे निपट हान सुन ओझ सुर सरि गत सोई सलिल स राम दूर माया बढ़ते घटत जान मन मूरि हो तरबि दूर लके सिर पर पगतर छाऊ साहिब सीता नाथ सो जब घटी हैं अनुराग तुलसी तब ही भालते ते भाग हैं भाग करियों को कौशल नाथ तजे सब ही दूसरी आस जहाँ तहाँ दुख पाई हों तबहीं तुलसीदासन ईंधन पाइये सागर जुड़े नीर पर कुबेर घर जो विपक्ष रघुबीर भर सा को गोबर भजो को चाहे को करे प्रीत तुलसी तू तु अनुभव ही अप राम विमुख की जीत सबह समर्थ सुखद प्रिय अच्छम प्रिय हितकारी हितब हु राम प्रिय तुलसी काहा विचार तुलसी उद्यम करम जुग जब जही राम सुरीठ होफल सुबासन मुख प्रभु तन पीत राम काम तरु सेवत कलितर ठूठ सारथ परमारथ जहत सकल मनोरथ झूठ